काशी निवासियों श्री काशी जी की जनता को बताया जाता है कि आज भगवान जी के मंदिर के सामने एक पुरुष एक स्त्री और एक बालक बेचा जाएगा जो कोई भी लेना चाहे पहुंचकर कर मोल ले सकता है मेरे भाइयों और बहनों मैंने इस पुरुष स्त्री और बालक से तीन भार सोने के लेने हैं जिसके बदले में ये खुद को बेच कर मेरा कर्जा देना चाहते है इसलिए इन तीन आदमियों की कीमत केवल तीन भार सोना है जो कोई मुझे देगा वो इनका मालिक समझा जाएगा। क्यों देवता जी इस पुरुष को कोई भंगी भी अपने काम के लिए मोल ले सकता है भाई क्यों नहीं ले सकता हमें तो अपने नक्ष नारायण ऐसी मतलब है यदि ये बात है तो ये लीजिए एक भार सोने का लाइए, लाइए। हरिश्चंद्र जी इस भंगी के साथ चले जाइए ओ भगवान क्या मेरा स्वामी अब भंगी का काम करेगा दयालु दया कर लीजिए महाराज एक बार सोना और ये औरत मुझे दे दीजिए मई इसे नाच गाना सिखाऊंगी माता जी चुप्र हो गा लीलाधारी की लीला देखो मेरे भाइयों पुरुष और स्त्री तो बिक चुके अब इस बालक की बारी है इसको हमारे सेठ जी खरीदना चाहते हैं ये लीजिए एक बार सोना और ये बालक हमें दे दीजिए जाओ रोहित तुम सेठ जी के साथ जाओ नादान हरीश अब भी अपनी जिद की जंजीरों को तोड़ दे तुझे सब कुछ वापस मिल सकता है अगर तू एक धर्म को छोड़ दे तुम है ऐसे तख्त को धिकार ऐसे ताज को सत्यवादी और धर्म दे खरीदे राज को रा सीधी हमको डालेगी तबाही में कहा जो फकीरी में मजा है बादशाही में कहा अच्छा तो मजे लीजिए महाराज ले जाइए भंगी जी जिद्दी को मेरी आंखों से दूर ले जाइए तारा तू जानती है तू एक वेश्या के यहाँ जा रही है अब तेरे धर्म की शान किधर जाएगी मेरे धर्म पर कभी आंच ना आएगी कौन है धब्बा लगा सकता धर्म की शान आरोप मई धर्म के वास्ते खेलूंगी अपनी जान आरोप पाप और कष्टों ऐसी जब दुखिया अति हो जाऊंगी देख लेना मैं सुहागन भी सती हो जाऊँगी देखो तारा अपने नन्ने से बच्चे पर ही तरफ खाओ। ये तुम्हारे बगैर बिलक बिलक कर मर जाएगा नहीं महाराज आप मेरी चिंता न करें जो होगा देखा जाएगा जो जागना है जाग उठेगा जो सोना है सो जाएगा जो होना था वो हो भी चुका जो होना है हो जाएगा जाओ महाराज जाओ तीन ज्ञानियों में एक की पेश कहाँ चल सकती अच्छा है अच्छा माता प्रणाम जाओ बेटा तुम्हें परमात्मा को सौंपा ओ भगवान खिन गए फल फूल सारे खुश्क डाली रह गयी खिन गया बेटा मेरा और गोद खाली रह गयी कल राज हमारा घर घर आज हमारा राज नहीं आरे राज हमारा नहीं कल राज मई सबसे जाऊं, ये तो बहुत अच्छा गाना जानती है अब तो मेरी पाँचों और दुश्मनों का सर कहा में। अरे हरिया कहाँ जाता है रे? पानी लेने जा रहा हूँ महाराज अरे तो पनिया नहीं खत्म होते पानी लेकर अभी आता हूँ महाराज देख अगर अच्छी घड़ा फूटा तो तुर ग तीन घड़ा तो तोड़ चुका रे मथुरे ऐसी भर ले मन सत्य धरम काो जूते जब पो तज कर प्राणी नाम हरि का बोल बोल हरि हरि बोल ओ परमात्मा तू मुझ पर गया कर, अब मैं अपने मालिक को क्या कहूँगा हरिया वो हरिया पानी का नहीं लावट अरे महाराज घड़ा वो भी टूट गया घर जा घड़े के बच्चे मई तुझका तो अभय मजा चखावत हूँ भगवान हे प्रभु देख आपसे तोरी यही सजा है तू पीसा कर धर्म की चक्की पीसा कर अरे मन कष्टों ऐसी नागर अरे हरिया आटा पीसे के नहीं पीस रहा हूँ महाराज अरे हरे यह तो आटा बहुत मोटा है तू कोई काम नहीं कर सकता छोर तो चक्की मुफत में का भाई देख आज से तू शमशान भूमि के दरवाजे पर बैठ जो कोई मुर्दा जलावे आवे उससे तो सवा रूपया लेके मुर्दा जलावे दी जाने जो आ गया महाराज दर बदर होते फिरे हैरान धर्म के वास्ते हम बने शमशान के दरबार धर्म के वास्ते बेटी तारावती तुम उदास क्यों रहती हो तुम जानती हो एक बेटिया के मकान आरोप बनाव सिंधार और घर मर्दों को कुछ किए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता माता तुम्हारे बर्तन साफ करने और जूते उठाने से मुझे इंकार नहीं किन्तु पति बता ताराम गैर मर्दों को अपनी लाइक देने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं तो फिर मैंने तो तुम्हें इसीलिए लिए मोल लिया था अगर तुम मेरी बातें मानने के लिए तैयार नहीं तो फिर मेरा मोल वापस कर दो मेरे पास तो कुछ नहीं आप मुझे बेचकर अपना मोल वापस ले सकती हैं अच्छा चलो माताजी, माताजी, माता, माता मेरे बच्चे तुम कहा? माता माताजी, मैं और शेष की बाजार में फल लेने के लिए आए हैं तुम कहाँ जा रही हो बेटा ये औरत मुझे देखकर अपना मोल वापस लेना चाहती आप मेरी माता को मोल लेकर हमें कच्छे पास नहीं रख सकते कि वो नहीं रख सकते बेटा लो इस औरत को मोल देकर अपनी माता को साथ ले जाओ चलो आओ माताजी, चलें। चले बैठो माता मैं इसी मकान में रहता हूँ तुम बैठो मैं पूजा के लिए बात को फूल ले